भक्ति साम सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् श्रीमद अभयरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी इस कौन के संस्थापक आचार्य के द्वारा प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय साधना भक्ति साधना भक्ति के अंतर्गत वैद्य भक्ति वैदिभक्ति के अंतर्गत वैदिभक्ति के चौसठ अंग बहुत सारे अंगों में से चौसठ मुख्य अंगों का वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने उन सभी एक एक अंग का प्रमाण दे रहे रूप गोस्वामी यहाँ पे तो हम इकसठवा अंग कर लिए थे आखिर में और वो था श्री भागवत अर्थ आस्वाद भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत कि अर्थ का आस्वादन करना भागवत की चर्चा करना आज बासठवें अंक से आगे चलेंगे सजातीय सजातीय सजातीशय्ध श्री भगवत भक्त संग्रह यंग से आगे बढ़ेंगे प्रगतभक्त संगति करना हिंदी कर्म ओंतिशलाकक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थित ये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहमं श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री रूपम साग्रजा सहकन रुनाथ साइतम सवधूतम पलिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादान सहकन ललिता श्री विशाखाता चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादौरभृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सजातीय संग्रह अथ प्रथम जातीय में जैसे दिया है लवे ना, नुलना संगी नुनर्भव भगवत्संगी संगताशिश भक्तों के समाज में भागवत की व्याख्या करने का महत्व मुनि ने की की सभा में की उपस्थिति में उपस्थिति था। ने पुष्टि की थी यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्ति की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते दूसरे शब्दों में जो लोग के प्रति अनुरक्त हैं, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या लाभवादियों द्वारा वंचित वाचित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता हरिभक्ति सुधोदय में भी प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालापाता है जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करते हैं हरिभक्ति सुधोदय सो पुणसो मणिवत्थ स्वकुल धीमान तथोधी स्वयु संश हे पुत्र संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं तो यहां भी वैसा ही वैसी ही वैसी ही घटना घटेगी इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो यह है यदि कोई पुरुष वीरवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ होगा इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रमाणिक है तो परिणाम उत्तम होंगे पे उन्नत भक्तों की संगति करने के विषय में बताया है। संस्कृत में ने सी भगवत भक्त संघ जो भगवान से ऐसे भक्तों का संघ और ऐसे भक्तों के संग में उनसे सुनना मुख्य रूप से तो इससे आ, बहुत बड़ा लाभ होता है ये आ, एक अंग है भक्ति में ये अंग है उपदेशामृत में वर्णन आता है भक्तों का संघ कैसे करते हैं उसमें वर्णन आता है ददाती प्रतिगृहना बुष्यमाख्याति पृछति भुक्त भोजय तेजाम प्रीति लक्षण प्रीतिलक्षण तो छी लक्षण है भक्तों के संग किसी का भी संग इन छह लक्षणों से करते हैं हाँ तो भक्तों के विषय में वो बताया है तो दाती प्रतिगृहणा दी कुछ देना कुछ लेना गुढ़ियामाख्या अपनी हृदय की बात बताना और उनके हृदय की बात पूछना भूखते भोजयते व और भोजन करना और भोजन करवाना प्रसाद ग्रहण करना प्रसाद ग्रहण करवाना ये छे क्रियाओं से ये क्रिया प्रीति के लक्षण है अर्थात संग करने के लक्षण है किसी के साथ भी तो इसमें इस प्रकार से जो उन्नत भक्त है उनके साथ हमें संग करना चाहिए उन्नत भक्त के साथ संग करना तो ये छह जो क्रियाएं हैं उसमें किस स्तर के भक्त के साथ हम संग कर रहे हैं उसके अनुसार ये क्रियाएं होती हैं तो उन्नत भक्त के साथ जब हम संग करते हैं तो गुहमा की पृच्छी ये जो वस्तु है वो इस प्रकार से उद्भूत होती है कि हम अपने हृदय की बात उनको बताते हैं और उनसे सलाह लेते हैं पूछते हैं कि हम क्या करें कैसे हमारी भक्ति में प्रगति हो इस विषय में यही चीज यदि कोई कनिष्ठ भक्त से हमसे जो बालिश अवस्था में है और हम उनको नया नया आदमी आए हैं तो उनको प्रचार करने है से नीचे की अवस्था में है तो यही वस्तु उनसे थोड़ी अलग प्रकार से होती है उनके हृदय की बात पूछना और उनको मार्गदर्शन देना ये बुढ़िया माख्यात परीक्षित लोग है थोड़ा अलग से वो प्रकट होता है वस्तु वही है किस किस भक्तों के साथ संग कर उस प्रकार से थोड़ा भेद रहता है यहां पे बात आ रही है ऐसे भक्तों का संग करने की जो उन्नत हैं जो भगवान से काफी आसक्त हैं स्निग्ध तो उनसे संग होने की बात हो रही है तो उनसे संग करना अर्थात ये सब चीजें होनी चाहिए उसमें प्रायः प्रायः ये संग गुरु के साथ होता है गुरु जो बहुत उन्नत भक्त हैं उनके साथ ये संग रहता है तो यहां पे एक महत्वपूर्ण वस्तु है उनसे तो मार्गदर्शन लेना क्योंकि हम अपने मन के ऊपर चलना चाहते हैं सामान्य रूप से जो बद्ध जीव है अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं और अपने हिसाब से कार्य करने को बोलते हैं अंग्रेजी में विमसी कलेक्शन संस्कृत में काम कार काम कारत अपने हिसाब से कार्य किया उसको काम कारतः कहते हैं किंतु वास्तव में हमारा भला तभी होगा जब हम शास्त्र कारत अथवा कृष्ण कारत कार्य करेंगे कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार से कराया जा रहा है उस प्रकार से करेंगे तब तो वास्तविक तो भला होता है तो इसलिए उन्नत भक्तों की संगति अति आवश्यक है अनिवार्य है क्योंकि हम जीवन के हरेक मोड़ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं और प्रायः हम नहीं सोचते हैं कि हमको मार्गदर्शन चाहिए तो इसके कारण बहुत गलत कार्य करते हैं और कई बार सही समझ करके गलत कार्य करते हैं ये तो सही है ऐसा ही करना चाहिए लेकिन वास्तव में वो गलत होता है तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रगति रुद्ध हो जाती है या धीरे हो जाती है इसलिए उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए यहाँ पे एक विषय है उन्नत भक्तों का संग करने से उन्नत भक्त काफी होते हैं अलग अलग होते हैं तो सबका संग करना चाहिए अः जिसमें भूंगते भोजाते भी होगा उनको भोजन कराना चाहिए प्रसाद अर्पण करना चाहिए इस तरह से तो जैसे वर्णाश्रम समाज में होता है कि कोई उन्नत सन्यासी इत्यादि जब आते हैं गांव में तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि उनको भिक्षा करने के लिए बुलाएं घर पे और उनको खिलाएं और उनसे सुने वो क्या बोलते हैं अपना निवेदन रखें उनके सामने जैसे चैतन्य महाप्रु थे तो केशव भारती आए हुए हैं चैतन्य महाप्रु ने सोचा कि मुझे भी सन्यास लेना है तो तभी केशव भारती गांव में आए चैतन्य महाप्रु ब्राह्मण थे तो उन्होंने उनको बुलाया घर पे उनको भिक्षा दिलाई उसके बाद अपना निवेदन रखा और फिर उनसे सन्यास प्राप्त किया अफकोर्स केशव भारती मायावादी थे लेकिन प्रथा वही थी प्रकार से तो तो थे थे थे। वो अलग प्रश्न है वो चैतन्य चरित अमृत आप पढ़ लीजिए प्रथम जो घाग है उसमें जो चैतन्य के वृक्ष की बात हो रही है तीन या चार अध्याय में है तीन अध्याय में है। प्रथम नहीं दूसरा आदि आदिलीला के जो सातवें अध्याय के बाद का भाग है उसमें आठ नौ दस अध्याय में ये चर्चाएं चलती है तो उसमें उनका स्वरूप दिया हुआ तो ऐसे वो प्रथा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से थी और हम वैदिक समय में देखते शिल प्रभुपाद के भी जो पिताजी थे तो आए दिन बुलाते रहते थे सन्यासियों को उन्नत लोगों को कि जिससे उनका संग मिले तो धीरे धीरे प्रगति हो सबकी और इसमें एक संघ विशेष होता है सबको तो ऐसे संघ ले ही सकते इस प्रकार से लेकिन इसमें से अपने गुरु का संग या गुरु तिल तुल्य व्यक्ति का संग वो विशेष रहता है कि जिनको हम पूर्ण शरणागत हैं जिनके अंतर्गत हैं हम जिनकी बात को हम कभी मना नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति से हमको हमेशा अपने हरेक जो चीजें हम करते हैं उसको कंफर्म कर रहना चाहिए उसको टटोलते रहना चाहिए कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं और जब समस्याएं होती है भक्ति के मार्ग में तो ऐसे व्यक्ति से बोलना चाहिए गुह्यम आख्या थी अपने हृदय की बात बतानी चाहिए और समाधान पूछना चाहिए ऐसा यदि हम करते हैं तो भक्ति में हम सेफ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे लेकिन यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो जिसको हम इस प्रकार से संकर सके इस प्रकार से अर्थात हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस, जो यदि हमको बोलेगा तो हम सुनेंगे ही निश्चित रूप से उसको डालेंगे नहीं ऐसा व्यक्ति यदि नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है जीवन में, में। क्योंकि तब हम अपने निर्णय अपने हिसाब से लेंगे तो हो सकता है कि हम काफी गलती कर बैठे इसलिए बहुत आवश्यक है भक्ति में कि हमारे जीवन में कम से कम एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमारे माई बाप है ऐसा कह सकते हैं सामान्य हमारी हिंदी भाषा में माई बाप कहते हैं तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जीवन में बाकी सब व्यक्ति होते हैं लेकिन ये व्यक्ति से हम विशेष रूप से सुनते हैं ये जो हमारे माए बाप होते हैं ऐसा व्यक्ति ऐसा उन्नत भक्त उनसे हम विशेष रूप से सुनते हैं उनकी बात को कभी डालेंगे नहीं इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए वो उन्नत भी होने चाहिए अर्थात वो व्यक्ति हमको ठीक कर सकते हैं क्योंकि निश्चित है कि हम कुछ ना कुछ गलतियां करने ही वाले हैं कुछ ना कुछ क्या बहुत गलतियां करने वाले हैं तो वो हमको ठीक कर सकते हैं या तो ऐसा कह सकते कान पकड़ने वाला व्यक्ति कान पकड़ने वाला कभी बोलते तो चोटी पकड़ने वाला जो भी जैसे चैतन्य महाप्रभु काल कृष्ण दास को छोटी पकड़ के खींच के लेके आए, उस प्रकार से कोई व्यक्ति होने चाहिए जिनकी बात को हम कभी टालेंगे नहीं ये एक विशेष इसमें लक्षण है ऐसे, ऐसे संबंध में कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उसको हम कभी भी टालेंगे नहीं हम उसको गंभीरता से ही लेंगे उसका कभी सीधा जवाब नहीं देंगे मतलब हमारी सामान्य भाषा में बोले तो अरे ऐसा तो कैसे होते जैसे अर्जुन दे रहे थे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सीधा जवाब दे रहे थे भगवान ने बोला कि कि तुम तो नपुंसक हो ये सब बात क्या कर रहे हो उठो और लड़ो तो अर्जुन ने सीधा जवाब दिया अरे भगवान क्या बोल रहे हो मैं नपुंसक पूज ये भीष्म को मारना द्रोण को मारना तुम तो मधुसूदन हो और मुझे इन लोगों को मारने को बोल रहे हो मैं कहाँ से न ऐसा करके सीधा तो रिटालिएशन सीधा उसका प्रतिकार करते हैं तो तब तक प्रभुपात बताते ना वहां पर तब तक भगवान ने शिक्षा नहीं दी क्योंकि शरणागत नहीं थे तो कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में ऐसे जो हमको देख रहे हैं और कभी भी हमको ठीक कर सकते हैं वो जब बोलेंगे तो हमको सुनना ही होगा तो हमारा जीवन सही रूप से हम सही रूप से प्रगति कर पाएंगे अंग्रेजी में शब्द है फुली फ्री लांसर फ्री लैंसर एफ आर डबल एल ए एन सीई आर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको स्वच्छंद उनके ऊपर कोई नहीं है मतलब कि उसकी जब इच्छा होती है तो वो किसी से सलाह लेगा उनकी बात मानेगा लेकिन जब इच्छा होती है तभी इच्छा नहीं होती है तो ठीक है चलता है अपना उनको कोई ठीक नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं तो उसके कारण बहुत नुकसान भी होता है भक्ति में प्रगति धीरे हो जाती है तो हमको जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कम से कम हमारे जीवन में जो हमको कुछ बोल सके हमको काम खींच सके और ऐसा व्यक्ति हमको मैकेनिकली बनाना पड़ेगा मतलब उसमें एक नियम रखना पड़ता है कि ये यदि मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता और ये यदि बोलेंगे तो काम मुझे करना पड़ेगा जो भी हो जाए यदि ये मैंने नहीं किया तो अलामार है मेरे लिए इस प्रकार से करके कुछ नियम बनाते हैं तो बचे रहते हैं अन्यथा हमको तो सब लोग ऐसे ही दिखते कि ये तो मुझे क्या सलाह देंगे इसलिए हमको जब सलाह अच्छी लगती है तब तो हम लेते हैं लेकिन जब वो सलाह अच्छी नहीं लगती है तो उसको छोड़ देते हैं तो इसलिए अंततः तत्व तो तो हम अपने ऊपर निर्भर रहते हैं तो इसलिए होता क्या है कि यदि हम सुनते नहीं है बातें तो लोग हमारा भला भले चढ़ने वाले लोग भी बताना बंद कर देते हैं या बता नहीं सकते हैं जो गलत कर रहे हैं तो भी तो इसके कारण भक्ति में नुकसान होता है इसलिए यहां पे कहा है कि अपने से जो उन्नत है उनका संग करना जो अपने से जो स्वयं से उन्नत है उनसे हम सुनने को भी तैयार होंगे और वो लोग अनुभवी हैं इसलिए हमको सही से मार्गदर्शन भी दे पाएंगे इस तरह से उनका संग करना अति आवश्यक है तो इस प्रकार से और इसमें थोड़ा भेद रहता है पहले जैसे मतलब दो प्रकार के गुरु भी रहते हैं दो प्रकार के इन द सेंस दीक्षा गुरु ही कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम शिष्य बनाते हैं और सबको स्वयं साथ में रह करके शिक्षा देते हैं और उनमें से जो कुछ बहुत ही उन्नत हो, हो जाते हैं शिष्य उनको गुरु भी बना देते हैं तो अपनी उपस्थिति में विपक्ष शास्त्र वर्णन आता है इन चीजों का तो इस प्रकार के एक प्रकार के दीक्षा गुरु होते हैं दूसरे प्रकार के दीक्षा गुरु ऐसे होते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं और अपने शिष्यों के अंतर्गत अपने शिष्यों को सौंपते हैं अपने उन्नत शिष्यों के अंतर्गत सौंप करके जाते हैं और इस तरह से वो प्रचार में लगे रहते हैं और उनके उन्नत शिष्य पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं जैसे जैसे ने महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी की का जो प्रशिक्षण है वो स्वरूप दामोदर के पास कराया इसलिए स्वरूप रघुनाथ करके आता है वर्णन ऐसे गदाधर पंडित के पास काफी लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था ऐसे ही छठ में रूप और सनातन गोस्वामी हैं, जिनके पास काफी दूसरे गोस्वामियों ने भी उनके पास शिक्षा प्राप्त की है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ गोस्वामी के पास प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इस तरह से हम गोड़िया संप्रदाय में देखते हैं इसी प्रकार से दूसरे संप्रदायों में भी रहा है तो यहाँ पे अभी जो इस्कोन में सामान्य रूप से हम गुरु पाते हैं तो इसी प्रकार से क्योंकि वो भ्रमण करते रहते हैं काफी ज्यादा शिष्य होते हैं तो वो पर्सनल तो सबको प्रशिक्षण नहीं देते तो ऐसी ऐसे केस में फिर हमारे पास कोई होना चाहिए जो हमको बोल सके क्योंकि अन्यथा गुरु तो कैसे बोलेंगे जो दीक्षा गुरु है वो तो बोल कैसे पाएंगे वो तो उन्होंने तो सौंपा है दूसरों को प्रशिक्षण के लिए तो वो तो स्वयं तो कैसे हमेशा साथ होते नहीं है तो कोई सहजिया विचार वाला सेंटिमेंटल व्यक्ति बोलते हैं कि वो तो गुरु हृदय से ही इसी कनेक्शन होता है इसलिए यदि कुछ गलती होगी हम में तो वो हमको बोल देंगे उसके लिए आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ये थोड़ा रिकवाद वाला विचार है अभी गुरु ने स्वयं दूसरों को सौंपा हुआ है तो वो नहीं बोलते ना कैसे बोलेंगे सीधा उनका तो वहां पे दृष्टि नहीं है उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम बनाई हुई उस प्रकार से जाना पड़ेगा तो इसमें कोई सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए ये व्यवस्था है पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी तो उसमें ऐसे हमको अपने आपको एक एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम इस प्रकार से समर्पित होते हैं जो हमारा कान खींच सके और यहां पे ऐसे भक्तों की संगति का लाभ बताया है कि एक लव की भी संगति जब होती है तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है जो स्वर्ग लोक जाना या मुक्ति प्राप्त करना इससे भी बहुत बड़ा लाभ होता है ये ये चीज तो इसके सामने कोई इसकी तुलना है ही नहीं फिर यहाँ पे भक्त ये ऐसे संघ का महत्व भी दिखाया है हिरण्यकशिपु कशि को बोलते अपने पुत्र को यह पुत्र संग जैसा रंग वैसा ये जिस प्रकार से एक हीरा होता है तो उस वो जिस प्रकार के रंग वाली जगह पे रहता है उस रंग का दिखता है जिस रंग की प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है उस रंग का वो दिखता है उसी प्रकार से हम है हमारे ऊपर जिस प्रकार का संग है उस प्रकार का रंग आएगा उस प्रकार का हमारे चेतनाएं विकसित होंगी तो इसलिए हमको अपना संग चयन करना चाहिए संघ कैसे चयन करते इस विषय को उपदेशामृत में शिल प्रभुपात थोड़ा विस्तार में बताते हैं और वहां पर शिल प्रभुपात बताते हैं कि कोई भक्त भी क्यों नहीं हो लेकिन यदि वो गंभीर नहीं है तो उनको दूर से सम्मान देना चाहिए उनका बहुत संग नहीं लेना चाहिए ददाति प्रतिगृहना बुढ़िया माख्यादि पृदि भूमते पहुंचाए थे तेवर शरणाम तीति लक्षण ये छह प्रति लक्षण उसके साथ कम करने चाहिए लेकिन जो गंभीर है उनके साथ ये बढ़ाना चाहिए तो इसलिए हम यदि गंभीर भक्तों का संग करेंगे तो हम भी गंभीर बनेंगे यदि हम बहुत ही छिछले भक्तों का संग करेंगे तो हम भी भक्ति में उसी प्रकार से बनेंगे इसलिए हमको अपना संग चयन करना चाहिए कैसे लोगों का संग करेंगे हम ऐसे फिर आगे और त्रेस बताते हैं अत श्री नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तन यथा द्वितीये द्वितीय नाम इच्छतामकुतो भयम् योगी नामीत हरे नामानुकीर्तनम भगवान नाम का संकीर्तन श्रीमदभागवत दो एक ग्यारह में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं हे राजन यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरत्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर है इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा तो योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं सुखदेव गोस्वामी निर्णयतम शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है वे मुक्त आत्मा किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक ना हो। गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है उसे कर्म ज्ञान तथा योग की हा? अग्नि परीक्षाओं में खरा उत्साह मान लेना चाहिए इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है वे अर्जुन को संबोधित हुए कहते हैं संबोधित करते हुए कहते हैं, गीतवा च मम नाम विचरण विचरित मम संधि सत्यम कृतो हम जो व्यक्ति मेरे दिव्या नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहा मान, रहता मान लो मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृतदास कृतदास मतलब खरीद खरीद लिया गया दास मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृत दास बन जाता हूं, गुलाम बन जाता हूं। में भी कहा गया है। ये न जन्म सहसाणी वासुदेव मुखे हरि हरिना सदा भारत हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर आता है रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है आगे यह भी कहा गया है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहण्य पुण्य पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नामिनो तो आगे ये भी कहा गया है भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता फलता पूर्णता शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है पवित्र नाम न ना तो भौतिक ध्वनि है न ही इसमें कोई भौतिक कलमश रहता है वह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह कर, कर पाती किन्तु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके चैतन्य तो महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहते अभी तो उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते अतएव हरेक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे निरापराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है जो ही मनुष्य में राजानुग्र भक्तिभाव का विकास होता है वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति तुरंत समझ जाता है अतः श्रीकृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य सेवोन्मुख जिह्वादौ स्वयमे स्ुर इसका भी शिल प्रूपाध ने सार समझा दिया तो ये भगवान नाम की सं बहुत महिमा है भूरी भूरी महिमा है जो भगवान नाम लेता है उसके लिए समझ लेना चाहिए उसने ज्ञान योग तप तप सब कुछ कर लिया है इसलिए भगवान नाम ले पा रहा है और जो भगवान नाम ले रहा है ये सब नहीं किया था तो उसको करने की भी जरूरत नहीं सब कुछ हो गया इसी में और ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है निरापराध नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम सरल वस्तु नहीं है सामान्य वस्तु नहीं है साधारण वस्तु नहीं है कृष्ण प्रेम सबसे उन्नत स्तर है हमारे वास्तविक स्थिति है <laughs> कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से भगवान भक्त के दास बन जाते हैं आगर चैतन्य महापुरु कहते हैं सप्तमध्य तो आदि लीला में प्रेमा होते कृष्ण हो निज भक्त वर्ष रेमा होते उपाय कृष्ण सेवा शुक्र कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर कृष्ण निज भक्त के वश में हो जाते हैं ये उतनी उन्नत स्थिति है वो हरि नाम से प्राप्त होती है इसलिए नाम संकीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए कोई भी अवस्था हो नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए और ये हरि नाम भगवान से अभिन्न है इसलिए हमारी जो वर्तमान अवस्था है जिसमें हमारी इंद्रियां भौतिक है उसके द्वारा नाम करने पर भी वो नाम ग्रहण नहीं होता है अतः कृष्ण नाम आदि न ना भवेत ग्राह्य इंद्रिय ही इसलिए वो नाम करते करते हमको वो अनुभव नहीं होता है कि नाम और नामी, भगवान और भगवान का नाम एक ही है ये अनुभव नहीं होता है न तो उसमें रुचि आती इसलिए हमको तो यही लगता है कि क्या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेकिन वास्तव में इसका असर हो रहा है क्योंकि नाम और नामी ही अभिन्न है इसलिए वो नाम लेने पर वो शुद्धि हो रही है लेकिन वो सेवा उन्मुख होकर के यदि नाम लेते हैं तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है सेवोन्मुख हुए बिना यदि नाम लेते हैं अपराध पूर्ण लेते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है चाहे करोड़ों जन्म तक नाम ले लें इसलिए यहाँ पे बताया अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ना भवेत ग्राह्य सेवोन्मुख ही जिह्वादौ स्वयं सूरत कि ये जो क्योंकि नाम चिंतामणि है कृष्ण का नाम चिंतामणि है कृष्ण से अभिन्न है पूर्ण शुद्ध है नित्य मुक्त है तो इसलिए ये नाम हमारी भौतिक इंद्रियों को नहीं है, ग्रह तो सेवा उन्मुख जीव का सेवा उन्मुख होने पर और जीववा से सेवा शुरू करने पर धीरे धीरे अपने आप स्फूरित करता है अपने आप को जीव के सामने इसलिए तो सेवा उन्मुख होना आवश्यक है इसमें विश्लेष तो बताते हैं कि गुरु के मार्ग निर्देशन में जब व्यक्ति सेवा उन्मुख है सेवा करता है सही भावना में तो ये कृष्ण नाम धीरे धीरे अपने आप को स्फुर करता है और एक समय आता है जब वो साक्षात्कार कर करता है कि नाम और नाम ही भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है एक ही है उसमें कोई भेद नहीं है ये साक्षात्कार उसको प्राप्त होता है ये यहाँ पे बताया है इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहना जब भी समय मिले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसकी आदत लगा देनी चाहिए ध्यान है कि नहीं है ये नाम निकलता रहता है ऐसी आदत लगा देनी चाहिए हर निश इसलिए काफी कुछ चीजों की आदत लगाएंगे हमको भजन की प्रार्थना की नाम निकलते रहने की बहुत सारी वस्तु चौसठ हंगम हमने जो देखे अभी इसको पुनः जब एक बार अच्छे से देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी चीजों की आदत लगानी है हमको यह है वैधि भक्ति वैद्य भक्ति मतलब आदत लगानी है, है। मतलब आदत लगानी है मृदंग बजाने का अभ्यास करते हैं तो मृदंग बजाने की आदत लगती है ऐसे वैधि भक्ति का अभ्यास करते हैं तो वैधि भक्ति की आदत लगती है वो जब चलती रहती है मशीन चलता रहता है तो शुद्धि होती रहती है इसलिए इसकी आदत लगानी है करते रहना इन चीजों को रास्ते पे जा रहे हैं कुछ भजन गाओ नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करो सोला माला तो मिनिमम करनी है वो तो एकदम ध्यानपूर्वक करनी है बाकी समय भी हरि नाम निकलते रहना चाहिए किसी न किसी प्रकार से नाम लेने वाले को नाम लेने का बहाना चाहिए इस प्रकार से चलते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए शक्ति नहीं है तो केवल हवा से चलते रहना चाहिए शक्ति नहीं अंदर से निकल नहीं रहा तो हवा में चलाओ सांस लेते हो तो सांस में चलाओ ऐसे आदत पड़ जाएगी किसी न किसी प्रकार से तो इस तरह से आदत पड़ो लगाओ कि की नाम निकलते रहना चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हरिनाम भक्ति की चौसठ अंग में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन तो अभी इसी की बात है ना नाम संकीर्तन क्या इसका नाम अथ श्रीनाम संकीर्तन तो ये भजन श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लि पाये प्रेम धन चेतन माप रूके चेतन चित्तामृत भजन के जो सब अंग बताए उसमें से सर्वश्रेष्ठ है नव विधा भक्ति श्रमन कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्जन वंदनम दास्यम सच आत्म ये नव विधा भक्ति है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लेमधन निरअपराध नाम लेने से प्रेमधन प्राप्त होता है और विशेष रूप से कलियुग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए नाम संकीर्तन की आदत लगाना कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से नाम बोलते रहना आगे चौसठवा अंग भक्ति का अथा मथुरा मंडल स्थिति ही मथुरावास मथुरा मंडल में वास करना यथा पाद में वो एक जैसा है वो अंग एक जैसा है पीछाया ना हम्म उसमें भी यही था उसमें अलग अलग तीर्थवास था मथुरा के साथ महाफलम मुक्त महा हरेर भक्ति मथुरायां तो लदम पुराण मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है उसमें यह कहा गया है विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है बंधन से छुटकारा प्राप्त करना किंतु तो यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है इस मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है ब्रह्मभूत या मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है इस तरह भगवान की दिव्य प्रेमयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है इसके आगे भी यह कहा है कामी क्षुना च मोक्षदाक मथुरा बुध ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुश का इच्छाओं की इच्छाओं एवं आकांक्ष आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी है वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है कैसी विचित्र बात है अहो मधुपुरी धनिया वैकुंठा गरीय एक नरो भक्ति प्रजाय कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है यह मथुरा भूमि अविष्य ही वैकुंठध धाम से अधिक गरीयसी है मथुरा भूमि के विषय में पता इसके पहले भी इसी प्रकार का एक अंग आया था तो प्राय हो सकता है कि ऐसा हमको लगता है कि पुनरावृत्ति है लेकिन भेद होगा कुछ ना कुछ दोनों में जो हमको अभी ज्ञात नहीं, मुझे नहीं। है मुझे ज्ञात नहीं है आप लोगों को हो सकता है पे था वो अंग बाहर व्यद में दूसरा नंबर हम्म भक्तों की सेवा करना हाँ मथुरा वासन हम्म एक जैसा इसी अध्याय में ना दो बार यहाँ पे क्या लिखते हैं ऊर्जा दो, थ ऊर्जादास्त्रा प्रकाश शास्त्र अच्छा मथुरायाव वैष्णवा सेवनम उसने मथुरावास मतलब मथुरा की सेवा करने की बात शास्त्रस्य से वैष्णवा मथुराया एवं वैष्णवा सेवनम और यहाँ पे मथुरा में वास करने की बात है रहने की बात उस प्रकार से है संस्कृत में उस प्रकार से तो सूक्ष्म भेद है मथुरा में रहेंगे तो सेवा ही करेंगे नो क्या करेंगे उस तो प्रकार से है किन्तु ऐसे सूक्ष्म भेद है क्या वहां पे तीन चीजें है शास्त्र का मथुराया मथुरा का और वैष्णवा नाम वैष्णवों का सेवनम इस तरह से शास्त्रों का मथुरा का म, शास्त्रों की मथुरा की और वैष्णवों की सेवा इस प्रकार से वो बताए तीनों और यहां पे है मथुरा मंडले स्थिति ही मथुरा मंडल में रहना और स्थिति होने की बात बताई यहाँ पे सूक्ष्म है भक्त तो जब रहते हैं तो सेवा ही करते हो तो क्या करते हैं ऐसा भी होता है स्थिति अलग वस्तु है, सही बात है उस प्रकार से भी सेवा हो सकती है मथुरा की सेवा उसके लिए जरूरी नहीं है मथुरा में स्थिति होना चाहिए। ठीक है आगे अभी कल करेंगे तेरवा अध्याय शिल प्रभुपाद द्वारा जो रचित है उसमें और इसमें अभी पांच जो महत्वपूर्ण अंग हैं इन चौसठ में से पांच जो प्रमुख है उसके विषय में बात आएगी ठीक है शिल प्रभुपाद की जय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिरसाम जु की जय गौर प्रेमानंद